आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आज के शो में हमारे साथ है स्वामी ओमकारानंद जी जो शिमला में रहते हैं लेकिन अभी फिलहाल भुवनेश्वर में है और बहुत सारी बातें उनसे आज के शो में होगा तो आप सभी की तरफ से स्वामी ओमकार आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद सर मुझे सुनने के लिए इन आई एम नोट ए स्पीकर बट आई एम ए बेसिकली लिसनर बट आई वुड लाइक टू सो समाइम्स आई स्पीक इन इंग्लिश आल्सो डोंट माइंड सो मैं एक स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो नहीं है इन मैं एक सेयरिंग करता हूँ आई एम एरर एंड यू आर जस्ट माई फ्रेंड एंड एज पीपुल आर शेयरिंग विद्स सो वैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें uh, मैं आपका भी कुछ जानना चाहूँगा एक सवाल जो हम लोग के जीवन में आता है कि आज जो लोग किस तरह से आज जीवन जी रहे हैं उसको कैसे हम लोग मना इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है क्या कि लोग जिस जीवन शैली को अपना के आगे बढ़ रहे हैं या जी रहे हैं जीवन चला रहे हैं तो इसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है बहुत बदलाव करने की जरूरत है अगर आप हिंदी जानते हैं हिंदी में पढ़े हैं आप तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हिंदी की कविता एक कहानी है प्रेमचंद ने लिखा है वो कल्चर हमारा कि वो हामिद था एक हामिद उसमें एक ईद है उसमें एक शीर्षक तो हामिद बहुत गरीब घर गर का बच्चा था तो उसकी माँ जो है इधर उधर काम करती थी घर में आके फिर बाद में रोटी पका के हामिद को खिलाती थी गर्मा गर्म एक दिन अचानक ईद का दिन था बच्चे को कुछ पैसे देते हैं माँ बाप तो उसकी माँ भी उस बच्चे को हामिद को पैसे दिए पच्चीस पैसे मैं आपको स्टोरी के माध्यम से कुछ कुछ पहुँचना चाहता हूँ कुछ दूर तक तभी तो आपको पता चलेगा कि वो बाद में मेरा कल्चर क्या था तो वो पच्चीस पैसे लेकर के ईद के मेले में जाता है और वो सब जगह देखता है क्या लेना चाहिए उसे कुछ भी बैलून वलून उसे कोई मतलब नहीं था बोला अरे मैं मेरी माँ जो है रोटी पकाते पकाते उसके हाथ जल जाते हैं तो चिमटा नहीं है मेरे घर में क्योंकि माँ नहीं खरीद पाती होगी अरे अच्छा हुआ माँ पचीस पैसे दी है देखें किसका क्या कीमत है गया खरीद बोले बोले इसका क्या कीमत है चिमटे का बोला पच्चीस पैसे बोला ओह वाह वाह वाह वा। मुझे तो माँ ने पच्चीस पैसे ही दिए हैं और मैं इस खरीद लूंगा बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा उन्होंने पच्चीस पैसे देकर के चिमटा खरीद लिया ताकि कल से मां के हाथ नहीं जले यह संस्कृति हमारी थी आज किसी को मां के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है राइट सर यहां तक कि जिस दिन भी बता देता था आपको जिस दिन किसी लड़के की जिंदगी में कोई लड़की आ गई वासनात्मक दृष्टिकोण से मां अपना बेटा खो चुका होता है आप देखिएगा कि चलो वासनात्मक दृष्टिकोण तो हमेशा रहता है शादी के बाद भी तो शादी के बाद भी अगर वो दृष्टिकोण उस पुत्र का है तो वह अपनी माँ को बिल्कुल ही छोड़ देता है और वह उसी के पीछे घूमता रहता है सो ये जो संस्कृति हमारी डेवलप हुई है ये ये तो नाइन्टी नाइन परसेंट ऐसे तरह की आप, आ, आ, आ, आपको है तो ये बहुत शोचनीय विषय है बहुत दर्दनाक बात है कि एक लड़के को गर्भ से लेकर के जवानी तक पाल पोस के बड़ा किया गया उस पर सारा खर्चा किया गया और जब वक्त आया कि आज वो कमा करके या वो प्यार बांटेगा अपनी माँ के साथ तो एक लड़की के चक्कर में वो चला गया ये आज पूरी जगह से हो रहा है आज माँ बाप को लोग रखना नहीं चाहते हैं ओल्ड एज होम में डाल देते हैं चलो कुछ पैसे भी उसको दे देते हैं लेकिन पैसे देने क्या अब आजकल तो माँ बाप के पैसे ले भी लेते हैं उसको पेंशन मिलता है उसको भी ले लेते हैं सो ये कितना दर्द भरी बातें हैं कि एक बुढ़ापा में कि कोई सहारा नहीं है और उसका सहारा ही उसका उसका पैसा छीन रहा है तो बेचारी कहाँ जाए बहुत बड़ा दर्द उसके अंदर है और इस पर सोचने का विषय है इस पर सोच करके आ, आ, आ, बच्चों के जो ऐसा ऐसा क्यों हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी लाखों में एक अभी भी हैं जो बिल्कुल श्रवन कुमार हैं जो अपने माँ बाप को बिल्कुल इज्जत देते हैं सम्मान देते हैं और जो मिलना होना चाहिए उसको वह करते हैं उसकी बहू भी माँ बाप का अच्छी सेवा करती है तो लेकिन वो बहुत संख्या उसकी कम है तो इस तरह की कुछ लगता है कि हम लोगों ने शिक्षा में कुछ बहुत बड़ी कमी है तो क्योंकि क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ का है जड़ क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बच्चे को संस्कार डाले जाते हैं बच्चे को बनाया जाता है उसका नया जीवन बनता है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि शिक्षा हम किस प्रकार का उसको दे रहे हैं ठीक है सर और कुछ अगर पूछना चाहे तो प्लीज स्वामी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय में वर्तमान समय में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है लोग जिस तरह से जी रहे हैं या जिस तरह से हमारे यंगस्टर जो मोड़ पे जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह की बातें आम देखी जाती हैं आम आम रूप से देखी जाती हैं तो इसमें हमको जिस तरह के आपने एक सवाल डाल दिया मेरे मन में कि अब क्या करना चाहिए जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को नहीं देखते हैं जबकि उनका फर्ज बनता है कि अब वक्त आ गया कि रिटर्न में माता पिता को उतना प्यार वो दे दे उतना ही उनको पालना वह बच्चों ने संस्कार पाया है और उस संस्कार के तहत ही आगे काम हो रहा है तो हम बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाए ऐसी शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा मेरी गलत है और गलत शिक्षा के कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं आज आपको मालूम है आज लोग डिमांड कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन का हम अमेरिका का कॉपी करते हैं जो कुछ अमेरिका में होता है हम सोचते हैं कि हम भी करने लग जाएँ तो अमेरिका तो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम भी करना चालू कर देंगे क्या अगर अमेरिका ने किसी को बम मार दिया तो क्या? हम भी बम मार देंगे क्या तो अमेरिका गलत तरीके से पैसा हो जाने से हम उसको बहुत बुद्धिमान कहेंगे ऐसी बात नहीं है लोगों को भी पैसा होता है मालूम है आपको कि रावण की, की लंका सोने की सोने की लंका थी उसकी और वो पंडित भी था आई मीन उन्होंने बहुत कुछ सिद्धि भी किया था लेकिन जो उसकी बुद्धि थी वो कहीं बिगड़ गई थी तब तो वह ऐसा काम किया नहीं तो ऐसा नहीं करता किताबी ज्ञान होते हुए भी उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी तभी वो सीता का हरण किया वरना ऐसा नहीं करता तो वो जो बुद्धि है किताबी ज्ञान नहीं आज बुक नॉलेज रवि नॉलेज हम उसको बच्चों को हम दे रहे हैं लेकिन जो ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से कि बच्चों का पूरा जीवन निखर सकता है वो ज्ञान हमारा अधूरा है वो ज्ञान हम उसको दे नहीं पा रहे हैं और इसकी रिस्पांसिबिलिटी माता पिता और हमारे समाज के कुछ अच्छे वर्ग जो समाज के सुधारक हैं ये उन पर जाता है और हमारी जो सरकार जो जो कह सकते हैं आप उस पर भी जाता है क्योंकि सरकार इस बात का कहर नहीं लेती है क्योंकि सरकार प्रशासन है वो और वो चाहे तो बहुत कुछ बदलाव ला सकती है और आज जो बदलाव भी आया है ना नमो नमो वो वो इस उसका एक एग्जांपल आपको है ये आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक पहलू आपने सामने रखा कि शिक्षा के कारण इस तरह की बातें हो रही हैं जो Uh, किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ संस्कार वाली ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए वो हमारे इस शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं मिसिंग है जिसे आपने कहा कि अगर वो चीज़ें आ जाए तो शायद कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है और ऐसा समय भी आएगा जहां पर बदलाव होगा चलिए बहुत अच्छी बात है आपने की हमारे साथ और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो माते रहो go pa le go ben go pa he daya lana he a go palali gobind he go pa अगम पूरत अगम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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं स्वामी ओमकार आनंद जी से बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हमें कि वर्तमान समय का जो हमारा युवा अवस्था में जिस मोड़ पे हम लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए शिक्षा एक माध्यम उन्होंने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं स्वामी जी से करना चाहूँगा आप सभी की तरफ से तो जैसे कि आपने काफ़ी मेडिटेशन या काफ़ी किताबें आपने पढ़ी हैं तो मैं चाहूँगा कि आम जो संसारिक व्यक्ति है, हैं गर गर्गृहस्थी में रहता है उस व्यक्ति को किस तरह से इस मेडिटेशन के साथ अपना जीवन गुजारना है या मेडिटेशन या जो भी है योग कैसे उसको अपनाना है देखिए सर मैं पहले तो वेदांत का अध्ययन किया उसके बाद फिर और खोज हमारी प्यास बुझी नहीं तो मैं फिर जय कृष्ण की फिलोसफी को पढ़ा और उसको अच्छा से समझने का प्रयास किया वहाँ इसके लिए काफ़ी सिस्टम है चेन्नई में गया था मैं अभी मैं चेन्नई से आ रहा हूँ उसको सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि उन्होंने इतना अच्छा समझाया था जैसे आप कहते हो कि मैं संसार से प्रेम करता हूँ कोर्स प्रेम एक सुंदर चीज है हमें हमें करना भी चाहिए परंतु वास्तव में आप प्रेम करते हैं कि प्रेम का आपके अंदर धोखा है प्रेम को आपने समझा नहीं है तो वो कैसे समझेंगे आप तो आप एक घटना दीजिए रिलेशनशिप के माध्यम से क्योंकि साधु संत घर द्वार छोड़ देते हैं हिमालय में चले जाते हैं तो वहाँ रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता है और वो फिर वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं और वही साधु संत जब नीचे आते हैं या फिर पारिवारिक लोग ऊपर जाते हैं तो उसके गलत संबंध बन जाते हैं क्योंकि उनको ये अभ्यासी नहीं है कि किस प्रकार से रिलेशनशिप में प्योरिटी पवित्रता मेंटेन किया जाए राइट सर सो ये प्रैक्टिकल चीज है इसलिए रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप अपने आप में एक मिठास है बहुत गलत लोग आई I मीन mean, लोगों ने इसको समझा नहीं है जैसे कि पहले विधवा विवाह नहीं हुआ करता था राइट right? जवान लड़की को विधवा ही रखा जाता था I mean, आई मीन आपके आपकी बात में करो आपको जो क्या है लेकिन ऐसा ही था विधवा को किसी से बात करने इतनी दर्द भरी जिंदगी उस विधवा की हो जाए करती थी अब तो खैर सब चीजें थोड़ी समाप्त हो गई है और खुल के लोग जीवन जी रहे हैं राइट right? खुल के जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि उसका नैतिक पतन हो गया यही गलत चीज़ें हैं अगर हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो लोग तुरंत आँखें ऊंखें धर उधर करने लगते हैं उसके अंदर में इसका मतलब है कि गंदगी है पवित्रता नहीं है अब मैंने आज भी मैंने देखा एक बहन जी एक, एक बॉम्बे की है मुझसे आके बात करने लगी तो लोग तुरंत सबकी निगाह उस पर जाने लगी मेरे को बहन जी देख रहे हो कैसे जियोगी आप हाँ, देखिए जी क्या बस यही है यही तो है ही ही तो तो तो इसलिए इससे निकलना निकलना होगा होगा ये जो बहुत छोटी सोच के व्यक्ति हम लोग हैं तो उससे हमको निकलना होगा। तो हाँ, मैं बता रहा था था कि एक विधवा को इस तरह से पीड़ित किया जाता था। और और उसी तरह से आज एक सन्यासी अगर सन्यास मान लो ले लिया है ज्ञान की खोज में आई I मीन mean, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम घर को मत जाओ माँ को मत देखो बाप को मत देखो माँ के हाथ से खाना मत खाओ ये बहुत ही जैसे ज, ज, जैसे कह सकते हैं कि विधवा अगर जवान लड़की मर जाए और उसको कहा जाए कि नहीं तुम शादी तुमको नहीं करनी है अरे उस पर तुम छोड़ो ना वो क्या करना चाहती है अगर वो रहना चाहती है तो ऐसे तो ठीक है नहीं तो फिर वो जो जैसे ग्रस्त र, रहता है वो वैसे वो रहेगी ठीक है ना उसको पीड़ित करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है वैसे संन्यास अगर कोई ले लिया है तो संन्यास इज ए लव फॉर नॉलेज इसका कोई जो कपड़ा है एक एक अग्नि का द्योतक है ज्ञान का द्योतक है अब इसको ये नहीं कि अब ये माँ से बात नहीं करेगा तो उसके पास जाएगा नहीं उसको देखेगा नहीं अरे एक जवान बैठे को को माँ ने जन्म दिया है और उसको बिल्कुल ही त्याग कर दे ये अच्छी बात नहीं ये बहुत ही पीड़ाजनक बात है तो अभी देखो स्वामी रामदेव के के आश्रम में उसके माँ बाप रहते हैं स्वामी रामदेव ने कुछ नर्स वहाँ लगा दिया आराम से रहते हैं और आज स्वामी रामदेव सफलता की ओर भी बढ़ गए हैं और और और भी आगे हा, हा, आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए वो सब चीज़ें को अब छोड़ना चाहिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी लोगों ने सन्यास के सही मर्म को समझा नहीं है और इस कारण से एक गलत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं राइट सर थैंक यू सर एक बात क्लियर नहीं हो रहा है मेरे मैंने पूछा कि जैसे पारियो जो संसारिक लोग हैं उनको किस तरह से योग योग अपनाना चाहिए या मेडिटेशन सीखना चाहिए किस तरह से वो अपना बैलेंस करें उसको बताइए देखिए आपके सिस्टम को मैं थोड़ा सा उसमें जानता हूँ तो उस सिस्टम से अगर रह सके तो अच्छी बात है आज संसार को इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत जगह काफ़ी बढ़ रहा है या नहीं तो संसार में रहते हुए जिस तरह से संसार लग रहे हैं थोड़ा सा वैदिक परंपरा से यानी कि जो नियम कहता है एक बार पूछा गया कि आ, आ, आ, हमको कितनी बार अपनी पत्नी का साथ करना चाहिए तो कहा कि जीवन में एक बार तो क, तो कहा कि अच्छा ठीक है अगर उससे भी संतोष नहीं हो तो कहा साल में एक बार कौ से भी संतोष नहीं हो तो बोला महीने में एक बार कौ से भी संतोष नहीं हो तो बोला हफ्ते में एक बार उससे भी संतोष संतोष नहीं हो तो कहा कि फिर कफन बांध लो और जितनी बार करना चाहो तुम तुम करो तो यह चीज़ें नियंत्रित होना बहुत जरूरी है आजकल लोग देखते हैं कि एक दिन भी अपनी पत्नी को का साथ नहीं छोड़ते हैं घरों में जो उसके कमरे होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ सोने के कमरे होते हैं बच्चे भी वहीं सोते हैं इस सिस्टम पर चेक करना बहुत जरूरी है ये, ये, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप बच, अपने बच्चों का कमरा अगर बच्चा थोड़ा सियाना हो जाए तो अलग रखिए या एक ही कमरे में अगर आप पति पत्नी बच्चे सोते हैं तो आप माँ को अपने बच्चों के साथ सोना चाहिए बेड पे और पति अपना अलग कमरे में सोए यह व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था होनी ही है तो इसका ख्याल माँ बाप नहीं करते हैं ये बहुत दुख का विषय है आज के युग में बोत बोत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात आपने बताया और आखिर में मैं चाहूंगा कि आपका क्या लक्ष्य है आप जीवन में लोगों को संदेश किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं अपने जीवन से बात है बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद हुए उन्होंने कहा बी गुड डू गुड आप खुद अच्छा बनो और फिर संसार के लिए कुछ अच्छा करो लोग कर्म की परिभाषा को ठीक से नहीं जानते हैं इनफैक्ट कर्म सचमुच कर्म उसी को कहा जाता है जो कर्म संसार के परोपकार के लिए किया जाता है अपने लिए जो हम कर्म करते हैं अपने जीवन यापन के लिए वह कर्म नहीं है वह एक बस सो, सो कॉल्ड कर्म है कर्म की परिभाषा में अगर कुछ आपका कर्म आएगा तो वह परोपकार ही आएगा इसलिए इस बात को जानता कौन है आज सोचते हैं कि बस मैं मियां बीबी और बच्चे हमारे यही हमारा सा, सारा परिवार है और इसके अलावा वो कुछ सोचते भी नहीं है मैं कहा ना कि इनफैक्ट माँ बाप को भी नहीं सोचते उसको भी अलग कर देते हैं और भी भाई बहन को भी नहीं सोचते हैं उसको भी अलग कर देते हैं तो इसीलिए मैसेज है, हाँ हाँ है सर कि जो हमारा जीवन जो अपने लिए जिया तो क्या जिया जिन्होंने संसार के लिए जिया तो निस्वार्थ भाव से काम किया उसी का जीना सार्थक है वरना कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं मनुष्य का जीना एक अलग जीना है और मनुष्य की तरह जीना सीखो इसीलिए उसको सीखना पड़ता है कुत्ते की तरह जीने के जीने के लिए हमको नहीं सीखना पड़ेगा बिल्ली की तरह जीने के लिए हमको नहीं सीखना पड़ेगा एक एक, एक मनुष्य का ही जन्म ऐसा है कि जहाँ मनुष्यता को प्राप्त करनी पड़ती है और हम समाज में कैसे रहें कैसे जिए तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है इस लर्निंग को हमें प्राप्त करना होगा यही तो एक साधना है धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वामी जी बहुत-बहुत बहुत स्वामी आपने ही अच्छे विचार अपने अनुभव के हमारे साथ शेयर किया फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो तुम मेरी Tum mere raah ko lajalari, tum mere raah ko lajalari, tum mere raah ko lajalari, tum mere raah ko la. तुम जानत सब अंतर तुम सब अंतर जानी करनी कछुना घोष पल छिन घरि हरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी I'm not afraid. dit go nege utaro ab meri naam bhari tum meri raho laaj bhari tum meri raho laaj bhari tum meri raho